एक बेवकूफ नाई ये कहानी है एक शहर पाटली पुत्र की जहां एक सौदागर मनी भद्र अपनी बीवी गायत्री के साथ रिहायश पजीर था वो निहायत ही अमीर था उसके पास खुद की काफी ज़मीनें थीं वो अपनी हवेली में रहा करता था सौदागर निहायत ही रहमदेल शख्स था उसको अपने अमीर होने पर बिल्कुल भी गुरूर नहीं था। वो बहुत मेहनती था और उसकी बीवी काफी सखी थी। वो कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वे दोनों इसी बर्ताव की वजह से काफी मशहूर थे पूरे गांव में। जब भी कोई खास मौका आता, तो वो दोनों सबको अपने घर बुलाते और उनकी मेहमान उनको बेहद उम्दा तौफों से नवाजते और गिजाब पेश करते थे। देखो गायत्री, हमारे कितने ख़यरख़ा मौजूद हैं। ये हमारा बुरे वक्त में साथ देंगे। वो हमको कभी भी भूखा और बेघर नहीं रहने देंगे। मुश्किल दिनों में अकेले भी नहीं रहने देंगे। ओह जान, आप कितने मासूम हो। आप उनकी मेज़बा� इन में से कोई भी हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देगा। तुम ये बेवकूफी की बात क्यों कर रही हो? वो हमारे लोग हैं। आप मेरी बात से तफाक नहीं रखते और मैं उम्मीद करती हूं कि आप कभी भी गलत साबित ना हों। पर गायत्री का ये खौफ बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो गया। मुस्तकबिल ने उनके मुखद्� सौदাগর ने अपने تجارتی बहरी जहाज की खूब तलाश की मगर तमाम कोशिशें नाकाम रहीं सौदাগর को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी जब सौदাগর ने अपने दोस्तों से मदद हासिल करनी चाही तो दोस्तों ने बहाने बनाकर मनी की मदद करने से साफ इंकार कर दिया क्या हो गया जान क्या कोई दोस्त سوداگر کی بیوی اس بات سے واقف تھی کہ اس کے شوہر کے تمام دوست مطلبی اور بہان باز ہیں وہ جانتی تھی کہ سوداگر اس بات پہ یقین نہیں کرے گا اس لئے اس نے چپی اختیار کر لی سوداگر نے اب اپنی زمین فروخت کرنی شروع کر دی تاکہ وہ اس کے تمام نقصان کی بھرپائی کر سکے مگر وہ پھر بھی پیسوں کی قلت میں گھرا ہوا تھا پھر اس نے اپنی حویلی کو فروخت کر دیا اور سارے نقصان کی بھرپائی کر دی پر اب وہ ایک غریب شخص بن چکا تھا. وہ اب ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہنے لگا और किसी और की जमीन पर काश्तकारी करके अपना गुजारा करने लगा। उसकी बीवी मदरसे में बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि घर खर्च में थोड़ी आसानी हो। वो दोनों काफी मेहनत मशक्कत करने लगे। इतनी मुसीबतों के बाद भी सौदागर और उसकी बीवी लोगों के साथ वैसे ही रहमदिल तरीके से दूसरों की इज्जत किया करते। वो रोज इतना कमा पर अब उनके पास मेहमान को देने के लिए न ही कीमती तोहफे और न ही उंदा गजा थी पर वो अपने उसने सुलूक से हर एक के साथ पेश आते यूं ही वक्त गुजरता रहा अब सौदागर के दोस्तों ने उसके घर आना जाना छोड़ दिया रास्ते में भी सौदागर को देखकर वो उसे नजरअंदाज कर दिया करते थे मनीभद्र वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं है वो मतलब ही लोग हमसे उनका तोहफा लेने आते थे और हमारे उसने सुलूक का फायदा उठाते थे, थे काश मैं तुम्हारी बात मान जाता मुझे माफ कर दो गायत्री अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जिससे मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जान मैं देखना एक दिन आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। पर सौदागर अपने हालातों से इस कदर उदास था कि वो अपनी बीवी की बात मानने से कासिर था। ये मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मुझे दिली तसली दे रही है। मैंने अपनी तमाम जिंदगी का सरमाया, मतलबी लोगों के पीछे जाया कर दिया। अब मेरे पास अपने खानदान क अपने आप को लानत मलानत करने के बाद सौदागर गहरी नींद में सो गया। उठो, उठ जाओ मनी। ये क्या माजरा है? और आप कौन हैं? मैं तुम्हारा रहबर हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम्हें अपनी परेशानियों के सामने कमजोर दिल नहीं बनना चाहिए। उन मुश्किलों का सामना करो। मैं एक बेवकूफ शख्� बेवकूफ वो होता है जो सच्चाई जाने बिना नतीजा अख़बार करने लगता है। ये क्या हो गया है तुमको? एक हादसे की वजह से इस कदर टूट गए? मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। क्या? आप मेरी मदद करेंगे? क्यों मदद करेंगे? तुम्हारी बीवी दुरुस्त थी। तुम्हारी सच्चाई और शदित मुश्किल की वजह तुम एक लकड़ी से मेरे सर को छूना। लकड़ी छूते ही मैं सोने में तब्दील हो जाऊंगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पर याद रखना किसी ब्राह्मण को तुमसे चोट ना पहुंचे, वरना तुमको उसकी सजा मिलेगी। ओह, कैसा अजीब खाप था। कल रात मैं पैसों के लेकर काफी परेशान था। जैसे ही सौदागर ने उठक ये वो अरे नहीं उन्होंने तो कहा था कि वो अपने आस्तिक शक्ल में सामने आएंगे खाब हो या हकीकत मुझे बिना सोचे ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए यह कहकर जैसे ही मनीबद्र अपनी खटिया पर बैठा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी ओ, कौन हो सकता है खाब वाला ब्राह्मण नहीं नहीं जनाब मैं तो नाई हूँ आप और जैसे ही मणिभद्र अपने बाल कटवाने के लिए बैठा दरवाजे पर एक और दस्तक हुई सुनिए जान यहाँ कोई ब्राह्मण आए हैं बताइए मैं इन्हें क्या दूँ. क्या ब्राह्मण जाओ जल्दी से एक लकड़ी लेकर के आओ क्या लकड़ी तुमको सारी बातें दरियाफ्त नहीं कर सकता जाओ जल्दी जाओ बिना बाल कटवाए ही सौदागर ने अरे ये क्या हुआ? इतना सारा सोना? हाँ, अब हम गरीब नहीं रहे। अपनी खुशी में सौदागर और उसकी बीवी ये भूल गए कि उनके घर में नाई अभी भी मौजूद था, जो ये सारा नजारा देख रहा था। ओह, तो इस तरह सौदागर अमीर बनता है? हम्म, ये तो जरा भी मुश्किल नहीं है। अगले ही दिन नाई ने एक मंस� वो उस जगह पहुंच गया जहां ब्राह्मण रहा करते थे और उन्हें अपने घर तशरीफ लाने को कहा ब्राह्मण पहले तो हिचकिचाए मगर बाद में उन्होंने उसकी बात मान ली और नाई के साथ उसके घर की जानिब चल पड़े और जैसे ही ब्राह्मण उसके घर में दाखिल हुए उसने झट से खडी ली और लकड़ी के जरिए उनके एक ब्राह्मण वहां से भागा और लोगों को अपनी मदद के लिए बुला लाया लोगों ने नाई के घर का दरवाजा तोड़ दिया और ब्राह्मण को बचा लिया नाई बहुत ज्यादा था लोग बेहद गुस्से से नाई को देख रहे थे उन्होंने नाई को धक्का मारकर अपने गांव से बेदखल कर दिया और दोबारा यहां पर न दिखने की धमकी बेवकूफ नाई ने सिर्फ ये देखा, मेरे लकड़ी छूते ब्राह्मण सोने में तब्दील हो गया, उसने सिर्फ बिखरा हुआ सोना देखा, पर मेरे खाब की सच्चाई से नावाकिप था, उसने बिना सोचे बेवकूफी की हरकत कर दी, जिससे उसको इस हरकत की सजा मिली